महाभारत आश्विधिपर्व विंशोध्याय ब्राह्मण गीता एक ब्राह्मण का अपनी पत्नी से ज्ञान यज्ञ का उपदेश करना वाचुदेववाच अ उदातीमतिहास पुरातनम दंपत्यो पार्स संवादौ यो भगवद्भरतर्षभ श्रीकृष्ण कहते हैं भर श्रेष्ठ अर्जुन इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है ब्राह्मणे ब्राह्मण तंज्ञान विज्ञानपारगं दृष्ट विविक्त आसीनमें भार् भरताब्रवीद कमलोक गमीष्यामी तामहम प्रतिमाश्रिताकर्माण आसीन किनाथम अवच्छ भार्पति लोकान् आनुवंती न श्रुत अहम प्रतिमा साध्य काम गृषाम एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे एकांत स्थान में बैठे हुए थे यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी अपने उन पतिदेव के पास जाकर बोली प्राणनाथ मैंने सुना है कि स्त्रियॉँ पति के कर्मानुसार प्राप्त किए लोगों को जाती हैं किंतु आप तो कर्म छोड़कर बैठे हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं आपको इस बात का पता नहीं है कि मैं अन्य भाव से आपको ही आश्रित हूँ ऐसी दशा में आप जैसे पति का आश्रय लेकर मैं किस लोक में जाऊंगी आपको पति रूप में पाकर मेरी क्या गति होगी एव मुक्त सशांतात्मा तामुवाच हसन निव सुनाभ्यसुआ वाक्यवा नघे पत्नी के ऐसा कहने पर वे चित्त वाले ब्राह्मण देवता हसते हुए से बोले सौभाग्यशालिनी तुम पाप से सदा दूर रहती हो अतः तो तुम्हारे इस कथन के लिए मैं बुरा नहीं मानता ग्राह्यम दृश्यम चत्यम वा यदम कर्म विद्यते तदेव बंति कर्म कर्मेट कर्मिड़ संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि है तथा इन आँखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं उन्हें को वस्तुतः कर्म माना जाता है कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं मोहमेव नि कर्मण ज्ञानवर्जिता नैस्कर्य नैस्कर्म्य न च लोह के स्पिन मुहूर्तम अभिलभ्य किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही संग्रह करते हैं इस लोक में कोई दो घड़ी भी बिना कर्म के रह सके ऐसा संभव नहीं है कर्मणा मनसा वाचा शुभम वा जिधवा जन्मादिमूर्तभेद कर्म भूतेसु वर्तते मन से वाणी से तथा क्रिया द्वारा जो भी शुभ या अशुभ कार्य होता है वह तथा जन्म स्थिति विनाश एवं शरीर भेद आदि कर्म प्राणियों में विद्यमान है रक्षो भी वध्यमेशु दृश्य द्रव्यु वर्तु आत्मस्थ आत्मनाभ्यो दृष्टमा जब राक्षसो दुर्जनों ने जहां सोम और घृत आदि दृश्य द्रव्यों का उपयोग होता है उन कर्म मार्गों का विनाश आरंभ कर दिया तब मैंने उनसे विरक्त होकर स्वयं भी अपने भीतर स्थित हुए आत्मा के स्थान को देखा यत्र तद्रह्म निर्द्वन्दम यत्र सोम सहाग्निना जवायम कुरते नि्यम धीरो भूता निधारिय जहां द्वंद्व से रहित वह पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है जहां सोम अग्नि के साथ नित्य समागम करता है तथा जहां सब भूतों को धारण करने वाला धीर समीर निरंतर चलता रहता है यत्र ब्रह्मादे हो जोक्ताह तदक्षरम उपास विद्वांसुभता यमान जितेन्द्रिया जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले शांत चित्त जितेन्द्रिय विद्वान योग युक्त होकर उस अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं घ्राणेन न तदाघ्रेयम नस्वाद्यम चीवजा स्पर्शन तदस्पृश्यम भर था तवगम्यते वह अविनाशी ब्रह्म घ्राणेन्द्रिय से सूंघने और जिहुआ द्वारा आस्वादन करने योग्य नहीं है स्पर्श इंद्रिय त्वचा द्वारा उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता केवल बुद्ध के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है चक्षुषा अविशह्याम चकंच श्रवण परम अगंधम अरूपा अरूपाशब्दल क्षण वह नेत्रों का विषय नहीं हो सकता वह अनिर्वचनीय परब्रह्म ब्रह्मश्रवणेन्द्र की पहुँच से सर्वथा परे है गंधरस स्पर्श रूप और रस शब्द आदि कोई भी लक्षण उसमें उपलब्ध नहीं है प्रवर्तन्ते ये तंत्र यति प्राणोपान समान भोदान एवं तथे प्रवर्तनते तथे प्रवेश उसी से सृष्टि आदि का विस्तार होता है और उसी में उसकी स्थिति है प्राण अपान समान भान और उदान ये उसी से प्रकट होते हैं और फिर उसी में प्रविष्ट हो जाते हैं समान अभियान मध्य प्राणपाण विच तस्म ले प्रलिये तमान अन प्राणियों मध्ये उदाहन व्याप्य तेजतीनो न मुच्यत समान और व्यान इन दोनों के बीच में प्राण और अपान विचरते हैं उस अपान से प्राण के लीन होने पर समान और व्यान का भी लय हो जाता है अपान और प्राण के बीच में उदान सबको व्याप्त करके स्थित होता है इसलिए सोए हुए पुरुष को प्राण और अपान नहीं है छोड़ते हैं प्राण नाम है तत्व समुदान प्रचत्यवस्य मद्गतम ब्रह्मवादीन प्राणों का आयतन अर्थात आधार होने के कारण उसे विद्वान पुरुष उदान कहते हैं इसलिए में स्थित तब का करते हैं अग्निर्वैश्वरो मध्य तप तथा दिप्यतेम एक दूसरे के सहारे रहने वाले तथा सबके शरीरों में संचार करने वाले उन पाँचों प्राणवायु के मध्य भाग में जो समान वायु का स्थान नाभि मंडल है उसके बीच में स्थित हुआ वैश्वानर अपने सात रूपों में प्रकाशमान है घराणम जिह्वा चक्षुष तक्च स्त्रोत्रम च पंचम मनोबुद्धिस्तता जिह्वा वैश्वा न घेयम धृश्यं चेयम चुश्यम श्रभ्यम तथा च मंतव्यम अथ ता समिधो ताधो घ्राण अर्थात नासिका जिह्वा नेत्र त्वचा और पांचवा कान एवं मन तथा बुद्धि ये उस वैश्वनर अग्नि के साथ जिह्वाएँ हैं सूंघने योग्य गंध दर्शनीय रूप पीने योग्य रस स्पर्श करने योग्य वस्तु सुनने योग्य शब्द मन के द्वारा मनन करने और बुद्धि के द्वारा समझने योग्य विषय ये सात मुझ वैश्वानर नर की संविधाएँ हैं घावता भक्त दृष्टा स्पृष्टा श्रोता च पंचम मंता बौद्धा चप्त परमर्जिता परमर तुझ सूंघने वाला खाने वाला देखने वाला स्पर्श करने वाला पांचवा श्रवण करने वाला एवं मनन करने वाला और समझने वाला ये सात श्रेष्ठ ऋतज हैं घृय पेय तदृश्य चृश्य सभ्य तथ मंतभ्येप्यथ बोधभव्य सुगे पच सर्वदा शुभगे सुंघने योग्य पीने योग्य देखने योग्य स्पर्श करने योग्य सुनने मनन करने तथा समझने योग्य विषय इन सबके ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो इनमें हविष्य बुद्धि करो हविष्यग्निशुज होता रप्तधा सप्त सप्त सम्य प्रक्षिप्य विद्वांस जनयंती स्वयं पूर्वोक्त सात होता एक उक्त सात हविष्यों का सात रूपों में विभक्त हुए वैश्वानर में भली भाति हवन करके अर्थात विषयों की ओर से आसक्ति हटाकर विद्वान पुरुष अपने तन्मात्रा आदि योनियों में शब्दादि विषयों को उत्पन्न करते हैं पृथ्वी बाहुराकाशम आपो ज्योते च पंचम मनोबुद्धि शब्दिता पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन और बुद्धि ये सात योनि कहलाते हैं हविर्भूता गुण सर्वे प्रवेशंत अग्निजम गुण अंतर्वासम उसी चाते जो निशु इनके जो समस्त गुण हैं ये भविष्य रूप हैं जो अग्निजनित गुण बुद्धिवृत्ति में प्रवेश करते हैं वे अंतकरण में संस्कार रूप से रहकर अपनी योनियों में जन्म लेते हैं तथ अनुरुते प्रलय भूत भावे तथा संजायते गंध तथा संजायतें रथ वे प्रलय काल में अंतकरण में ही अवरुद्ध रहते और भूतों की सृष्टि के समय वहीं से प्रकट होते हैं वहीं से गंध और वहीं से रस की उत्पत्ति होती है ततः संजाते रूपम ततः स्पर्शो भी जायते ततः संजाते शब्द संशय तयते ततः संजाते निष्ठा जन्मे ततः सब्तू वहीं से रूप स्पर्श और शब्द का प्रागट्य होता है संशय का जन्म भी वहीं होता है और आत्मिका बुद्धि भी वहीं पैदा होती है यह सात प्रकार का जन्म माना गया है अनेण प्रगति तम पुरातन ही पूर्णा भी पुर्ण, पुर्ण तेजसा ते इसी प्रकार से पुरातन ऋषियों ने श्रुति के अनुसार ग्रहण आदि का रूप ग्रहण किया है ज्ञाता ज्ञान घेय इन तीन आहुतियों से समस्त लोग परिपूर्ण है वे सभी लोग आत्मज्योति से परिपूर्ण होते हैं इति मेहद के पर अश्वमेधिके पर्वडी अनुगीता परमढ़ि ब्रह्म निंसो दिशोध्या इस प्रकार से महाभारत अश्वेधि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषय बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ